कथा में हम सब अमृत पान कर रहे हैं बड़े विस्तार से हमने अपने को पढ़ा है एक एक रिचा कर वेद के अमृत को हम जान पाए कितनी अद्भुत बात है कि पशु पक्षी जंगल के प्राणी सत्संग नहीं करते फिर भी वो नारायण में जीते हैं हम सारे सत्संग के बाद भी अपने दम्भ और आसक्तियों में जीते हैं आज चिकित्सा विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक ही धरातल पर आकर खड़े हो गए स्पिरिचुअलिटीज आर नो मोर फेथ हीलिंग वी आर ये केवल कोई अंधा विश्वास अंधी भक्ति या श्रद्धा की बात नहीं है आज सारे विज्ञान ढूंढने लगे हैं मेरे भीतर उन रहस्यों को जिन्हें अभी वो कोरिक कल्पना मानते हैं उसकी चर्चा भी हमने की जिसे हम ब्रह्मरंद्र कहते हैं बॉडी इन मेडिकल साइंस जिसे हम कपाल क्रिया करके जीव को उससे छुड़ाते हैं कि फंसा है इसे बाहर करो हमने बहुत विस्तार से इसे जाना है जितने पशु पक्षी जीवधारी हैं आपने सुना बूढ़ी दादी की कहानियों में कि वो चिड़िया ऐसे बात करती थी उसने मोर से कहा मोर ने शेर से कहा फिर कुत्ता बोला तो आपको लगता है कि कहाली कहानियां है लेकिन आप जानते हैं शायद नहीं जानते हैं तो वो आज भी बात करते हैं और उनकी भाषा ब्रह्मांड से चलती है दे कम्युनिट कम्युनिकेट सो वेल कि उसमें उनकी भाषा में उनके चित्रों में कोई व्यवधान नहीं आता जो आश्रम बराबर आ रहे हैं अभी पिछले ही साल की बात है जंगल से एक बंदरिया आई दो साल हो गए सबने देखा है आप लोगों ने हमने उसका नाम सुंदरी रख दिया आप लोगों के बाल बाल थी ना उसके साथ एक बच्चा भी था तो सबने कहा कि ये मेल है तो हमने उसका नाम मोती रख दिया उसका नाम सुंदरी रख दिया वो आई और उसने कहा कि क्या हम आश्रम में रह सकते हैं? हमने बिल्कुल रह सकती वह आदमी सबने कहा साहब वो मेल नहीं फीमेल है जो बच्चा है तुमने तो कहा मोती भाई साहब नहीं तो मोती भाई साहब से हाँ अब नाम नहीं बदलू वैसा करती है और वो यहां रहने लगी और सब लोग कहते थे बहुत सारी चीजें दीवार पर रखती जाती थी स्वामी जी से कहो पहले ये केला उठाए तो हम कहते थे सुंदरी केला उठाओ तो सुंदरी केला उठा लेती तो लोग ये समझते थे शायद मैंने बोला उसने सुना समझा और उठा लिया ऐसा नहीं है बोलना तो मेरा एक स्वभाव है क्योंकि आपसे बोलता हूं तो भी बोलता हूं लेकिन उनसे बात कैसे होती है और वो मुझसे कैसे बोलते हैं फिर कहा ऐसे कही चावल उठाए हमने कहा चावल उठा तो चावल उठाते थे आप सबने देखा है ये कैसे बोलते हैं ये ब्रह्मरंध्र से बोलते हैं और इसमें भाषा नहीं तस्वीरों का आदान प्रदान होता है मैं अपने थॉट को इमेजिनेशन को एक पूरी तस्वीर में ढालता हूं और उसके ब्रह्मरंध्र को मैसेज देता हूं केले की तस्वीर के साथ कि पहले इसे उठाना तो उसको उठा लेती बोलना एक प्रक्रिया है खाली उसका ध्यान अपनी तरफ लाने का न कि वो हिंदी समझती है आ यहां मेरे पास रहती है मैंने उसका नाम सुंदरी रखा है डीर हो हिंदी वो जानती है क्या दूसरी जगह जाएगी तो कोई उसका नाम गोल्डी रख देगा तो उस पर भी रेस्पॉन्ड करेगी नहीं देखो और आज भी कोई भी जानवर दूसरे जानवर को सारा जंगल बोलता है आदमी नहीं सुन पाता है क्यों क्योंकि आदमी ने अपने ब्रह्म रंध्र को नकार दिया है वो अपने झूठे दम्ब मिथ्याभिमान अपनी छोटो से विजडम और इंटेलेक्ट के साथ जीना चाहता है इंट्यूशंस के साथ नहीं रहना चाहता है मुझे याद है कि जब सबसे पहले हमने कहा था कि पीएल बॉडी इज द रेगुलेटर ऑफ द रेगुलेटर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी तो वहां वेस्ट में सबने मुझसे कहा था कि मैं पागल हो गया क्योंकि मेडिकल साइंस से मानती ही नहीं थी एक वेस्टलैंड है और आज सारा विश्व का विज्ञान पूछ रहा है मुझसे फिर से और एक बहुत बढ़िया घटना हुई थी बारह मई का कार्यक्रम चल रहा था वो पेड़ पर अपने बच्चे के साथ बैठी थी लोग मुझसे बात कर रहे थे उसी कमरे में जहा हम बैठते हैं तो उसने कहा अपनी भाषा में अब तो आप हमारी भाषा समझ गए होंगे अभ्यास कीजिए अगर आप एक ईमानदार साधना और समाधि में जाएं तो वो सत्ता शक्ति आज भी आप में सोई हुई है आप जगा सकते हैं धड़ी बंद कर दीजिए अपने को खुद विष न दीजिए तो आप भी खुल सकते हैं कुछ भी असंभव नहीं है और ये नहीं कि हमने पहले कहा कि मुझसे पहले एक बहुत बड़ा फिलॉसफर था डेस्क इन फिफ्टीन 1560 में था, है ना? फिर हा 1560 सो ईस्वी में उसने भी कहा था कि दिस पीनियल बॉडी इज द सीट ऑफ सोल एंड द मीटिंग प्लेस ऑफ सोल टू गॉड द क्राउन ऑफ गॉड उसने भी कहा था लेकिन विज्ञान में कभी ने कभी नहीं स्वीकारा और आज विज्ञान सारी मेडिकल साइंसेस कह रही हैं कि जिस दिन हमने इसके रहस्यों को जान लिया टोटल मेडिकल साइंसेस बदल जाएंगे एजुकेशन दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बनकर आज ये खड़ा हो गया तो उसने मुझसे बात की क्या आज तुम तो खाना नहीं खा सकते इतनी भीड़ है तो जल्दबाजी ने हमें कह दिया मतलब पर पीने भी उसको बात दूसरों से कर रहे थे उसको मैसेज दिए जैसे सब खा रहे तू भी खा ले को डरने की बात नहीं है मैसेज आधा अधूरा गया तो उसने हरकत क्या की मुझे तो बाद में लोगों ने बताया कि जरा बाहर चल के नजारा तो देखिए और वह भीड़ कैमरे लिए उसकी फिल्में भर रही थी वो बेटी को लेकर के और दीवार पर होता रही जो सामने चबूतरे वो जहाँ भंडारा होता है कमरे में जहाँ खिलाते हैं उसे ये बाहर की दीवार पर आंगन में होता रही और बेटी को वहाँ बिठा करके और भीड़ में वो घुस गई उसने थाली उठाई और उसने सर्विस अपने शुरू कर दी तो लोगों ने देखा तो पहले तो वो पीछे हटे के बंदरिया है फिर देखा कि बाकायदा जैसे सब लोग खाना ले रहे हैं उसने भी लेना शुरू कर दिया तो आगे बढ़ के लड़कों ने थोड़ा थोड़ा खाना डाल दिया जाकर के उसने अपनी बेटी को दीवार पर दिया और उसको इशारा किया पीनियल से कि अभी खाना मत मैं आ रही हूँ फिर दूसरी थाली अपने नहीं उठाई तो सबने खाना डाल दिया और दोनों बैठे तो उसको इशारा किया कि झुक के नहीं खाना ऐसे खाओ जैसे सब खा रहे स्वामी जी ने खा तो उस बिचारी ने भी वैसे ही खाया और आप सबको बड़ा मजा आ उसके बाद हो गई और उसने गिलास उठाए रखे और एक जग से पानी का भरा जग उठाया तो जग समेत लुढ़क गई अब इतना पानी का जग उससे कहा उठे बंदरिया से तो लोगों ने थोड़ा सा पानी डाल दिया तो लेके गई और थोड़ा थोड़ा पानी दोनों जगह डाला गिलासों में कुछ गिलास में गया कुछ बाहर गिर गया और उसके बाद एक गिलास उसके सामने रखे है इशारा किया एक खुद ले करके पैर लंबे करके बोली लेट के नहीं ऐसे पियो आज आज ऐसे ही पीना दोनों ने वैसे ही पिया पानी और उसके बाद लेके उसको दीवार पे जा बैठे तो लोगों ने कहा आज इसने बहुत नाटक किया हमने कहा कभी कभी इस राह में भी भूल हो ही जाती है ये सब बोलते हैं आप सुन नहीं सकते क्योंकि इस कुदरत में आप ही कटे हुए लोग हैं अपराधी हैं सत्संग नहीं करते हैं फिर भी अपनी मां को कुदरत को जानना नहीं चाहते हैं जो हर सांस रक्षण आपको बना रही है ये जीव जंतु सत्य को भूलते नहीं हैं और हम सारे सत्संग के बाद भी इसे याद नहीं रखना चाहते बस फर्क इतना हम सब में ब्रह्मरंद्र है उसी ने हमें बनाया है जब भी जीव की उत्पत्ति होती है तो ब्रह्मरंद्र ही पिक्चर्स को डेवलप करता है और वो तस्वीरें ही जिसे हम डीएनए कहते हैं हर एक डीएनए बहुत क्रूड फॉर्म है अभी जब हम फाइन करेंगे तो हर चित्र में आप संपूर्ण होंगे आप अपने शरीर के हर कोष में मल्टीडाइमेंशनल होता है उसमें आपका स्वभाव है उसमें आपका विचार है इन ईच से लवियो बाढ़ पहले नहीं मानते थे अब सारा विश्व मानता है और आश्चर्य है कि सत्संग के बाद भी हम सब नहीं मानते मानते हैं क्या कि हम अपने को सुधारे हैं इतने करीब है अमृत कुंड के इसी को सारे शास्त्रों में दुर्भाग्य से तांत्रिकों ने इसकी एक नई खिचड़ी बनानी चाहिए इस ब्रह्म रंध को ही जिस कुंड में यह रहता है उसका नाम ब्रह्म मेडिकल साइंस में हम इसे ग्रे मैटर कहते हैं क्षीर सागर के जैसा एक क्षीर सागर अन्य भाषाओं में इसे ब्रह्मकुंड कहा गया है, में, चाइनीज और जापानीज में इसे सेलेस्टियल ओशन कहते हैं और ब्रह्मरंद्र को सेलेस्टियल सेले कहते हैं अलग अलग नाम है बात एक ही साधना खाली मन की शांति भर रही है साधना कोई साइको सजेशन नहीं है अपने को अंधा करने भ्रमाने का भाव भर नहीं है साधना एक बहुत गहरा विज्ञान है और आज सारे विश्व का विज्ञान इस विज्ञान के पीछे दौड़ रहा है क्योंकि अध्यात्म वो विज्ञान है जो हर विज्ञान की मां है मदर ऑफ ऑल द साइंसेस हम इसे बहुत लाइटली लेते हैं ये हमारा भोला ज्ञान है कि खाली ये हवन कर लिया खाली वो नाटक कर लिया ये व्रत त्योहार कर लिए और एक साइकी हमारी कंसोल हो, कंसोल हो गई कि हमने तो भक्ति कर ली इतना भर ये विज्ञान नहीं है इसमें अथा रहस्य समाये हुए हैं और उसी को पाने की प्रक्रिया को ही चारों वेदों ने गाया है महाभारत महाकाव्य में हम पूरा महाकाव्य में पढ़कर के आए हैं और एक एक ऋचा ऋचा कर पढ़ते चले आए हैं हमने पूर्व की ऋचाओं में पढ़ा वेद की कि क्यों पढ़ा मैं कहा मानो बधाए हत नही नश्य री रहा मां हिरण्य मन वे शुरू से चलते हैं यथ यच दी शो यथापराधे वरों व्रता मीनी नशी देवी देवी कि जिससे मेरे जीवन का मेरे रोम रोम का कण कण ज्योतिर्माण है और जिससे जगमगाता है ये संसार ये सचराचर सारा उस महान ज्योतियों में उनकी उन महान ज्योतियों में प्रकार उस देव उस अमर देवत्व में आओ आज हम उस आत्मा के व्रति हो आत्मा के व्रति हो आज उसका संकल्प लें चलो आज शक्तियों को झूठ और कपट को आज थोड़ी देर के लिए भुला दें मैं सोचता हूं मैं पेट नहीं भरूंगा मैं इंतजाम नहीं करूंगा तो घर के सब भूखे मर जाएंगे है कोई तुमने जो बोरी भर मिट्टी से एक दाना अन्न का बना पाया कितना झूठ और जीना चाहोगे तुम क्योंकि बनाता फिर वही है और क्या जीवन तुम किसी को दोगे तुम तो अपने पेट का खाया अन्न भी पचाना नहीं जानते अगर आत्मा उस भोजन को रख में ना बदले तो सात्विक भोजन भी कैंसर बना देगा लेकिन सदा झूठ जीते हो और कपट करते हो एक उंगली का टुकड़ा बनाना तुम्हें नहीं आया बेटा बेटी कब बनाए थे वही बना रहा आश्चर्य है कि सारा जंगल सारे पशु उसको जानते हैं और तुम नहीं जानते हो मानते नहीं तभी तो झूठ बोलते हो तभी तो कपट करते हो तभी तो ऊंच नीच करते हो तुम तो कहा यशि सिद्धि विष हो अरे जिसकी ज्योतियों का रूप है तू जो रेम रोम बना रहा तुझे जगमगा रहा तुझे जीवन की क्षणों से वरत कर रहा है विशालता में, में, विराजमान है अब आज उसका संकल्प लें मिनी नसी घुल मिल जाए आचरण में विचार में स्वभाव में कि जगत एक नाट्यशाला है उसे हम नाटक में जियेंगे अपने अपने किरदार ईमानदारी से निभाएंगे आत्मा के निमित होकर और हमने चर्चा की थी कि इंस्पेक्टर है एसपी है मिनिस्टर है सीएम है उन सबके पास अपने कोई अधिकार नहीं है उनके पास जो भी सत्ता है जो भी वो अधिकारों का प्रयोग करते हैं इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ भारत करते हैं राष्ट्रपति के प्रदत्त अधिकारों का और कर्तव्यों को ही वो वहन करते हैं यदि उन अधिकारों से वो गलत काम करने लगे मैं और मेरों के लिए तो हम कहते हैं झूठे हैं बेईमान हैं, मक्का और हम उनको दोषी मानते हैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं अगर थोड़ी सी ईमानदारी आपके आपके प्रति है कि आप भी तो दुनिया के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का हित प्रयोग कर रहे हैं तो क्या उन अधिकारों का दुरुपयोग करते आप उस बेईमान इंस्पेक्टर की तरह नहीं हो जो मैं और मेरों के लिए घूस पकड़ रहा है जंगल का कोई जानवर ऐसा अपराधी नहीं है लेकिन नहीं हम इसमें अपनी शान समझते हैं। ऐसे भी त्र तो जिया जा सकता था जो ये ऋचा कह रही है क्या उसे न रहे जैसे वो समाया हम मैं और उसकी निमित्त होकर अपने अपने किरदार ईमानदारी से निभाते चले न कोई छल हो न कपट हो ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी और हर सांस उसकी मनहारी छवि और मस्ती में समाये हुए जी ही रखे राम तही भी लेकिन गा लेंगे मानेंगे थोड़े ना जबकि सारे जीव जंतु उसमें जीते हैं और हम कहते हैं हम समझदार हैं और वो नहीं है उन पर तो अकल भी ना है और फिर हमने पढ़ा माना बधाए हत नही से अरे आओ ना आज आ सक्ति उनके सारे बंधनों को वो जो हमारी हत्या कर रहे हैं मैं और मेरा की आशक्तियां आज आओ आज उनको मिटा दे और अपने आजाद करे झूठ से असत्य से पाखंड से मानो बधाए बधाए माने बंधनों से मा माने नहीं मत कर हम सब माँ माने हम सब हम सब हत आज हम सारे बंधनों से हट जाए यही शरीर रधा और आसक्तियों का जो हमने जाहिल बना है कि चाकर भी विषयों और आसक्तियों से नहीं हट रहे हैं आज उनको भी पीस डालें चला देको नश्य बनने भी जिससे कि हम अपनी आत्मा के सामने कभी लज्जित ना हो आज हम चाहते हैं कि हम अपने ईश्वर के सामने भले लज्जित रहें लेकिन दुनिया के सामने हम दिखावा कर सकें हम नाटक कर सकें हम बड़े अच्छे हैं हम बड़े दानी हैं हम बड़े ज्ञानी ज्ञानी हैं हम जाने क्या है भगवान के सामने शर्मिंदा भले रह जाए दुनिया के सामने मुन चमकने चाहिए कह रहा है मां नश्य मन हम अपनी आत्मा के सामने कभी शर्मिंदा ना हो दुनिया कुछ भी कहती है कहे मेरा अंतरात्मा मुझे सदा प्यार दे और मैं उसके सामने सर झुकाए लज्जित में खड़ा हूं सारे जीव जंतु इसी सत्य में जीते है मनुष्य के अतिरिक्त अब फिर कहा मनो रथी रश्म ना सन्दितमीर वरुण सी बे कहा पूरी तरह से अंतिम रूप से रोम रोम में जो बसा हमें आज हम बस जाए उसमें ते मनो और मन को भी आज उसी की शरणागति में डाल दें रथ ही यश्व और इस शरीर रूपी रथ को जो चलाने वाला जो जीव आत्मा है अब वो और कहीं ना बंधे सीधा आत्मा में जाए वरुण सीम ही और उसी की ज्योतियों में उसी की भक्ति में उसी के गुरुत्व में उसी के ज्ञान में अपने आप को सीमित कर दें हमने रिचाएं पढ़ी सुन के चले गए क्या इतने हफ्ते में हम थोड़ा सा बदल पाए अब नहीं बदलेंगे तो कब बदलेंगे अब नहीं सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे आगे कहा पराही में पतंती वयोना वस वस्ती रूपा ये पिछले रविवार की थी परा परा कहते ब्रह्मरंध्र ही में ब्रह्मरंध्र में ही उसकी ज्योतियों में ही हम अपने आप को अर्पित कर दें पतंती माने गिरना झड़ना अर्पित होना अर्पित करें अस वह अस और ऐसे ही आ ब्रह्म रंध को आत्मा को ही हम अपना इष्ट बनाए वयोना ना वस्ती रूपा और जीवन प्रियंत जितनी हमारी आयु है हम सबकी उसी में बसे रहे उसी में समाये रहे उसी में डूबे रहे और फिर हमने पढ़ा आज की ऋचा है हा आज की ऋचा है इसी सुख की पांचवी ऋचा आज की है कहा कथा क्षत्र श्री हम नरम वरुण मृली कायोर मृल का कद बड़ी मनोहारी बात कही है उन्होंने कहा कद कहते हैं झुकी हुई पलकों को उदे सपनों को है ना एक पेड़ का नाम है ना कदम समाधि में झुकी हुई जरा छोटी हो जाती है ना कदमाने छोटा होता है और कदा कहते हैं आसमान में घुमड़े कले घने बादलों को बादल जब घेराते हैं तो कहा और वो छत्राकार छा जाते हैं क्षत्र श्री हम और कल्पनाओं का ऐश्वर्य देते हैं आकाश में उतरकर बादल जैसे मन में जब धरती सत्संग और भगवान के रूप की कथा छा जाए ऐसे क्षत्राकार मेरे हर और और मेरी आँखें उसी की कल्पनाओं में हम सबकी आँखें बोझिल झुकती चली जाएं नरमा और उसी के आनंद से हम रोमांचित होने लगे उसी का रूप और उसी की मस्ती हो वर्णन हो उस क्षीर सागर की अधिष्ठा था उधरती के मालिक ग्रहों का स्वामी सबके जीवन को करने वाला गटगट -गट उसी में हमारे मन समाया रहे और उसी की भक्ति की, उसी की तप के कराम अहे कराम आहे, कराम आहे, कराम कर, कर, कराम के कहते हैं हैं कच्चे ओलों को, ओले करते चमकती हुई पत्तियों पर किरणों के साथ चमकती हुई ओस की बूंदों को अथवा कल्पनाओं में फैलते किरणों के जाल को डूबी रहे उसमें समाए रहे उसमें कहते हैं, वेद में रस नहीं होता आपको कुछ लगा नहीं क्या बात यह है कि जिस जो जैसे देखता है जो जैसा होता है उसको वैसा दिखता है हमारे व्याकरणाचार्य पता नहीं क्यों हड्डियों का ढांचा पर रह जाते हैं कभी और कथावाचक जरा तगड़े हो जाते हैं भाव शरीर परिलक्षित होता है अरे भाव को गोविंद बना ले गोविंद सा दिखने लगेगा तू तो। लेकिन हम जरा सी बात नहीं समझ पाते तो कहा कदाक्षत्री हम छाया रही मेरे मन में गमेरे बादलों सा मेरे कृष्ण का स्वरूप ये कृष्ण भक्त हैं ये ऋषि क्षत्र श्री हम छत्राकार छाया रहे जब बादल घेराते हैं मोर नचने लगता है कद कदंब के पेड़ों पर रसीले फल चमकने लगते हैं कुछ मुझबू भी भक्ति के आंच आए वो ओलों के जैसे कदम के फल कुछ ऐसे ही ज्योतियों के कण गगन से झड़ते कच्चे ओलों के और छोटे छोटे हीरो के जैसे सुंदर कण वैसे ही मेरी भक्ति में उसके तप के आनंद के क्षण उगड़ रहे और मेरे जीवन का हर कच्चा क्षण उसी में खुलता मिलता चला जाए मिल कायो, मिलता रहे रहे समाता रहे और हृदय में चक्षस कहते हैं दीक्षा गुरु को चक्षु कहते हैं ब्रह्मलंद्र को ही जो ब्रह्मलंद्र को खोले जो अर्थात इस चक्षु को खोले उसे हम चक्षस कहते हैं नेत्र में और चक्षु में भेद है ये पर्याय नहीं है नेत्र कहते हैं इन आंखों को जो देखती है बाहर अनेत्र चक्षु कहते हैं जिसे दीक्षा गुरु खोलता है और उसी को हमने अत ज्ञान कहा है और उसका भाव हम आगे चक्र से लेते हैं लेकिन ठीक मस्तिष्क की गहराइयों में वो समाया हुआ नेत्र है खुल है तो खुला आकाश है आर पार देखता है बंद रहे तो जीवन व्यर्थ है उसी की चर्चा या फिर कर रहे हैं तो कहा कदा क्षत्र नरमा वरुण कराम है उस आंख तक पहुंचना या उस बंद आंख को खोलना उस तक पहुंचने के लिए मुझे हर उन भावों को उभारना होगा पशु और पक्षी बुद्धि का प्रयोग अवश्य करते हैं कितना करते हैं दाल में नमक भर दाल भर क्या है ब्रह्मांड है उनकी आस्थाओं का जिसके सहारे ही वो जीता है तमाम उम्र और हम लोग अपने जीवन में यदा कदा ब्रह्मरंद्र का इतना ही प्रयोग करते हैं जितना दाल में नमक भर दाल भर बुद्धि है विजडम है दम है मिथ्याभिमान है बढ़िया दाल पकी है भोजन अच्छा है बस उनका ठीक उल्टी चलते हैं विपरीत है और यही बात कह रहे हैं कि अपनी राह बदल ले अभी भी देर नहीं क्योंकि मानस में भी भगवान ने कहा कि जिस क्षण जीव मेरे सम्मुख होता है मैं उसके कोटि जन्मों के पाप का नाश करता हूं लेकिन सम्मुख होने का अर्थ इस सत्य में आके जुड़ना है और फिर नहीं निकलना है इसमें तकलीफ क्या है आपको वही हम भगवान वासुदेव की कथा में सुन रहे हैं इसमें जो अवरोध है इस मार्ग के जो अवरोध हैं कृष्ण की कथा में वही असुर हैं और एक एक असुर लीला हाँ भागवत कथा सुना रहे हैं कौन सुना रहे हैं सुखदेव नंगे है और किसको सुना रहे हैं महाराज परीक्षित को परीक्षित कौन है जो मनुष्य की योनि में इम्तहान की घड़ी में मनुष्य जन्म में आया हुआ है जिसकी परीक्षा होनी है पास तो अनंत की राह है फिर तो चार लाख योनियों के अध्याय फिर से पड़ेगा और थोड़े नंबरों से फेड हुआ है तो 12 योनियों के बाद एक बार फिर शॉर्ट एग्जाम के लिए मनुष्य योनी पालेगा और तुम्हारे घर में जब भी लड़का उत्पन्न हुआ तो तुमने 12 दिन का सूतक मनाया मेरा ही है थोड़े प्रायश्चित में लौट के आया है ये माना तुमने और जब वो घर में मर गया तो का एक जन्म का एक दिन और जोड़ इसकी तेरही मनाओ शूद्रता का एक जन्म का एक दिन यह और बढ़ा गया श्रमशान में ले चलो ड्रम के घर की आग ही अब चिता जलाएगी ब्रह्म जो को खो दिया है इसने इसने तो सकती को ही सब कुछ माना और जिसने उसे नहीं माना वो शूद्र है और शूद्र को ब्रह्म की आग ही तो दी जाएगी जो ये मानता रहा वो झूठ था सत्य क्या है ये चलो ना कड़वाट फेंकते हैं विष का परित्याग करें क्योंकि तो हम सब परीक्षित हैं और नग्न सत्य ही सुखदेव है सुखदेव वस्त्र नहीं पहनते और वो सच्चाई जो कोई ढोंग का आवरण का वस्त्र नहीं लेती जो नितांत नंगी है वही मेरा उद्धार कर सकती है बहाने मत करो स्वामी जी फिर गरग्रस्थी तो करनी होती है कहा फिर इसने कपड़े पहना दिए सुखदेव को यह कभी सुधरेगा नहीं ये बहानेबाज है ये सब झूठ है मैं मानता कि आपके किए बिना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा तब जब आप अपने शरीर का एक कोष बना पाए होते तब जब आप मट्टी से एक दाना अन्न का बना पाए होते पेड़ों की शरण हुए बिना तब जब एक समय के भोजन को आप स्वयं पचा पाए होते तो मैं मान लेता कि आपकी बहानेबाजी सही है आप झूठ बोलते हैं कहानी मैं आपको आपकी सुना रहा हूं क्योंकि सनातन धर्म में इन कथाओं का नाम लीला कथा है अलूसिड एक्सपोजिशन ऑफ ट्रूथ सो ड्रामेटाइज नाटकों के द्वारा हर छात्र को उसके जीवन का सत्य पढ़ाना यहां परमेश्वर किसी एक कंस को मारने के लिए लीला करने नहीं आया वो इच्छा करता यह पैदा ही ना होता वो इच्छा करता यह सुगर जाता वो इच्छा करता यह भस्म हो जाता वो है हम सब में जो मन कंस बैठा है उसे धोने के लिए हमें अपना राह दिखाने के लिए कि कोई जीवधारी कोई जीव जंतु राह नहीं भटका अरे मनुष्य तू ही क्यों भटक गया तू ही क्यों भटक गया सिरे तो तुम्हारे लिए आता है तुम्हें पढ़ाने आता है हम है कि पढ़ना नहीं चाहते हैं खाली भजन गा करके भाग जाना चाहते हैं हम कभी गंभीरता से अपने क्षणों को जानना नहीं चाहते क्यों क्या याद नहीं है कि जब मरेंगे तो ये कपड़ा भी उतार लिया जाएगा क्योंकि ये जगत लीला कमेटी का है कि चमड़ी उधेड़ जा तो रामलीला कमेटी का है तो थोड़ा ले जाएगा तेरा किरदार पूरा तू चल तो जब चमड़ी भी नहीं जाएगी हड्डियां भी यही रह जाएंगी तो तेरे साथ क्या जाएगा अब फिर भी अंतों की तरह जीना चाहते हैं हम हम हैं कि हम जागना ही नहीं चाहते हैं कल क्या होगा चलो किसी की चमचागिरी करें चलो किसी के पेट में घुसले, ले अरे तू तो गोविंदा कब होगा अंधा का अंधा ही जिएगा क्या और वो भोजन को रक्त में नहीं बदलेगा तो भोजन ही तेरे को मार देगा उसकी चमचागिरी नहीं करेगा जो हर सांस दे रहा है छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए से भी निकृष्ट हो कर तू उनके पीछे भाग रहा है कभी एक्स के कभी वाई के कभी जेड के क्यों बंदे क्या रखा है इसमें मैं अपनी ड्यूटी सब में उसका भाव प्राणी मात्र की चरण रज को माथे से लगाऊ जैसे गोपाल रखे रहूं इसमें बुरा क्या है वो वेरघट वासी है वो सब में बैठा है सबका प्यार मिले सबकी चरण रज मिले उसका भाव बना रहे जैसी निभेगी निभा देंगे जाना तो है ही है चले जाएंगे फिर क्यों चेवे छो की सोचना क्यों लंबे चौड़े धंधों की सोचना अरे जीने के सहारे जो निमित धर्म है वही चलते रहे मन उसी में डूबा रहे बताओ इसमें बुरा क्या है मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत के भिखमंगे के साथ एक निर्धनतम मौत ही मरते देखा किसी को कुछ ले जाते नहीं देखा दोनों बराबर से गए तो जो आगे बढ़ गया है जिसने मठ और हैं, मरेगा वो भी निर्धनतम मौत ही। कुछ साथ नहीं जाएगा, सब छूट जाएगा तो फिर अंधे क्यों होना किमन सुखदेव को जगाए रखना मेरा विवेक सुखदेव है और मैं हूं परीक्षित इम्तहान मेरा हो रहा है पास होना कि फिर बात सिर्फ इतने सी है मैं जागना क्यों नहीं चाहता मुझे अपने से पूछना है कि मुझ में तड़प क्यों नहीं आती है वो तो मुझे तड़प के चलाया जा रहा है मैं उसका क्यों नहीं हो पाता हूं इतना एहसान फरामोश क्यों हो गया हूं मैं मुझे अपने से पूछना है वो सुना कथा तो पूछते हैं कि इस वन रंध में स्थापित होने का मार्ग क्या है कहा भक्ति कहा भक्ति कब मिलती है कहा जब तुम इसमें स्थित हो जाते हो उससे पहले तुम भक्त बनने की प्रक्रिया में हो भक्त बने नहीं हो माला फेरना भजन गाना अपने मन को उद्वेलित करना है प्रेरित करना है कि काश मैं भक्त बन पाऊ भक्ति योग की अंतिम अवस्था का नाम है यह सहज नहीं ये जो आजकल नई सूडो भरती यज्ञों हवन की तरह बाहरी कर दिया बस हो गया छवन और यज्ञ से तुझे उस यज्ञ को जानना था जो तेरे भीतर हो रहा है इस मंदिर और मूर्ति से तुझे अपने शरीर मंदिर को और आत्मा मूर्ति को पहचानना था जहां जीव रूप तू खुद पुजारी है हमने पढ़ना नहीं चाहा है हमने खाली जय जय करके और ईश्वर के बनाए इस पवित्र देवालय को मन चाह दो करना चाह है जो अपने को भी नहीं बख्शे हैं तो औरों को क्या बख्शते हैं विश्व तो का विज्ञान यही आकर टिक गया है, है। सुबह से शाम तक आम फेरी का इंतजार करो मेरा नया उपन्यास आ रहा है वो सब स्पष्ट कर देगा जाना नहीं चाहते हैं आप क्यों आपको नहीं मालूम कि आप आदमी जो थोड़ी थोड़ी भक्ति और पूजा कर रहे हो खुली आंख में मस्तिष्क के उस द्वार खड़े हो जहां इंटेलेक्ट है लेकिन हिंदी आंखों की हर कल्पना ब्रह्मरेंद्र में है इतने करीब हो उसके और फिर भी वहां जाकर के टिकना नहीं चाहते हो एक समाधि समाधि सदा ब्रह्मरेंद्र में होती है देखो भक्ति पाने का मार्ग क्या है जब आप पूजा करते हैं ध्यान करते हैं समाधि करते हैं आप नहीं जानते जाने अनजाने अनायास ही आप उसमें जा पहुंचते हैं क्योंकि वो घर है आपका उसी के द्वारा आप इस शरीर में प्रवेश पाए उसी के द्वारा यह संपूर्ण शरीर बना है उसी से जीवात्मा का प्रवेश इस देह में होता है उसी से जीवात्मा रूप लेता है इस देह में और जब आप मर जाते हैं तो हम चिता पर कपाल क्रिया करके हाँ उसको कहता है वहां का आचार्य जो होता है महापात्र जो होता है महाब्राह्मण वो बांस दे के कहता है मारना और गहरे से मारना खाली ऊपर ना खोल के बैठ जाना क्योंकि भीतर गहरा बांस जाना चाहिए और वो भी साथ में जोर लगाता है कि वो जो पीभ्रम रंध्र है वो जब तक खुलेगा नहीं जीव बाहर छूट नहीं पाएगा और जलना सामग्री को है जीव को नहीं और जब वो जीव को छोड़ाता है तो उसको बता देता है क्या वो तेरी देह में दसवां पर्यत वास करेगा अब भूल गए तो नहीं जानते लेकिन यह था दसवां पर्यंत वास करेगा इसलिए घर के भीतर मत जाना बाहर बरामदे में बैठना अपनी परछाई से भी सबको दूर रखना क्योंकि प्रेत की छाया भी बुरी होती है वो दसवां पर्यत तेरी ही इंद्रियों से गीता गरुड़ पुराण भागवत सुनेगा वो जो दम्भपूर्वक सत्य को ठुकराता रहा जीवन भर अब उसी में बैठ के रोएगा प्रायश्चित करेगा और दसवा का ब्रह्म भोज लेने के उपरांत ही वो यथायु गमन करेगा तो दसवां पर्यंत दूर रहना सबसे है वो रहता है आज हम सब भूल गए आज हमें याद नहीं है अरे अभी जो था अभी जो चित कधोर उठ के चला गया कल हमको भी तो ऐसे ही जाना है तो क्यों ना अभी से जाग जाए क्यों ना अभी से ईमानदारी से हम प्रयत्न करें और ऐसा भी नहीं कि हम अजनबी रहे हों ब्रह्मरंद्र से ऐसा भी नहीं है क्योंकि जब जब हमने आंख नूंद करके उसको आवाज दी है हम वहीं पहुंचे हैं तरफ जब जब हमने पूजा ध्यान और समाधि की है हम उसी में बैठे हैं हमें उसी में स्थापित होना है उसी के लिए हमने मूर्ति का सहारा लिया कि उसकी मनोहारी मूर्ति को हम अपनी कल्पनाओं में ब्रह्मरंद्र में बिठा दें और उस मूर्ति पर अपने आप को पूरी तरह से रिझा दें जिससे कि हर सांस हम इस मूर्ति में मूर्त होकर वहीं बैठे रहे तो उसका संग बना रहे ये मूर्ति पूजा ये मूर्ति भले तुम्हें कुछ नहीं देगी लेकिन इसका जो मूर्ति का स्वरूप लेके तुम अपने ही ब्रह्मरंध्र में बैठोगे तुम सब कुछ पा जाओगे क्योंकि मस्तिष्क बिना किसी स्वरूप के चलता नहीं है चलता है क्या अच्छा मैं आप लोगों से स्वरूप भी रूप रस गुण के साथ होना चाहिए हाँ कहने लगे स्वामी जी हम निराकार के उपासक हैं आय कहने लगे हम तो निर्गुण में विश्वास करते हैं मूर्ति पूजा में हमारी आस्था नहीं हमने कहा ठीक हमने कहा सर सुनो खाओगे? बिल, बिल खाओ ये क्या होता है अरे हमने बताओ खाओगे या नहीं बोले जिसका रूप नहीं जानते स्वामी जी जिसका रस नहीं मालूम जिसको खाने से क्या होगा ये नहीं पता तो हम कैसे कह देंगे खाएंगे? और हमने कहा और ईश्वर के घर मेरे को होके चले जाओगे इतना बड़ा निर्णय ले लिया ये सिर्फ मेरे मेरा बौद्धिक दीवाली है एक बहुत बड़े नेता हमारे मित्र भी थे गवर्नर भी रहे हैं पाण्डेचेरी के अब नहीं है तो उन दिनों हम दिल्ली में थे थे तो एक समाज विशेष के बड़े नेता भी अध्यक्ष भी थे तो वो जल्दी से टैक्सी रोक करके भीतर आए मुझसे मेरी वाइफ आ रही है आप उन्होंने मूर्ति ना बता दीजिएगा मैंने कहा नहीं तो बैठी बात करती रही तो कह स्वामी जी मैं क्या करूं मैंने कहना कर, बेटा पति ही परमेश्वर होता है उसका ध्यान करना लेकिन खबरदारी इनकी शकल का मत ध्यान करना गधे के रूप में देखो बिल्ले के कुत्ते ईश्वर के रूप में देखो जैसे चाहो देखो क्योंकि तो तुम्हें इनके रूप का ध्यान नहीं करना है ये मेरू में विश्वास करते <laughs> गालियां दे रहे हो मैंने कहा नहीं इसे बता रहा हूं कि कहीं गलत ना कर जाए अरे उस ईश्वर ने अगर तुमसे सगौड़ पूजा ना करानी होती तो श्रीमान ये चेहरे ये रूप क्यों सगौड़ स्वरूप तुम्हें क्यों देता बात नहीं समझ पाया बड़े विद्वान हुए वो तुम्हें ये सगुण रूप क्यों देता निर्गुण बैक्टीरिया न बना देता यह वायरस इट्स वेरी चाइल्ड पानी बिलो के मक्खन निकालते लोग अपनी उम्र का मजाक करते हैं वक्त की बर्बादी तो है मैंने रूप क्यों लिया था मुझे ब्रह्म रंध्र में स्थित होना था मैंने रूप क्यों दिया था मुझे उसमें ढल के तद्रूप जन्म लेना था अपने ही ब्रह्म रंध्र में जब हर बार इसी से बनता हूं तो अब की बार सीधे ही बनने की बात आई थी ये आवागमन का चक्कर छोड़ो इससे अनंत का द्वार लो आनंद की ना निकल लो इसमें गलत क्या था स्वामी जी इसकी पूजा करूं तो उसकी पूजा करूं ये सिर फिरी बातें हैं जिसमें बिना लगाए तेरा मन लग जाए ऐसे मनोहारी रूप की पूजा कर हर रूप उसी का है हर रंग उसी का है ये चर्चा के विषय नहीं है अपने मन का स्वरूप बना और उसे अपने नारायण का भाव दे दे फिर अपनी कल्पनाओं के मोती लगा जो जी में आए सजा और उसी रूप के साथ जहां कोई ब्रह्म में टिकाव आसान नहीं है तो उस मूर्ति को खूंटा बना और इसी में बच जा तेरा जीवन सफल हो जाएगा ज्ञान इसे स्वीकार रहा है और यही पर वो अपने सारे रहस्य खोज रहा है कि क्या इस ब्रह्मवेंद्र के द्वारा सारे शरीर को मेडिकल साइंसेस भी बना सकती है उसको भीतर का भाव देकर क्या उसके 80 प्रतिशत रोगों का शमन हो सकता है मेरा कहना है हाँ हो सकता है 20 प्रतिशत ऐसे हैं जो सामान्य सामयिक परिस्थिति जने है बीस तो प्रतिशत रोगों के लिए हमें चंद दवाओं की जरूरत पड़ सकती है मन के भाव बदल दे तन बदल जाएगा रूप उठा दे रूप पा जाएगा तदरूप तो हो जाएगा इतनी सी बात हमें समझ में नहीं आती है चले ब्रज में कथा में ब्रज की गोपियां हैं राधा ने उन्हें समझाया कन्हैया बोले का डोलती चली है और कह रही है कि चोर बिका है खरीदेगा कोई तो नानी जी कहते हैं कि ले जा रहे मेरे लल्ला का नहीं ये मेरा माखन चोर है आज तुम्हारा लल्ला नहीं है खरीदना है तो दाम लगाओ खरीद लो और आदा है में उठाएं है ना अठारह बरस कन्हैया से बढ़ी तो है उठाए है हमें तो बेचना है ऐसे चोर बिखाओ है जिसका मन करे खरीद ले तो नंजी कहते हैं दो गाय ले लो कहा इतने में तो इसके मोर एक कली नहीं आएगी नंद जी दाम बढ़ाओ बोले सारी गाय ले, ले सारी खेत ले ले महल ले ले बोले इतने भी काम नहीं चलेगा ये जी कहते हैं सुन मेरे सारे गहने ले ले अब तो दे दे से बोले इतने में भी एक नहीं चलेगा खाली एक मोर पंख बर दाम अब पूरा लल्ला था बड़ा सारे गांव के गोप गोपियां कहते हैं अच्छा हमारा भी सब कुछ ले लें अब तो छोड़ दे इसे बोले ना इतने में बांसुरी और आएगी ये तो पूरा बाकी है तो कह रहा दी तू तो ही बता देखो जाना ब्रह्मांड में है मार्ग बड़ा सरल है बड़ा सरस है न कुछ दुख है न पीड़ा है सब पीड़ाओं का निरोध है दांत में दर्द होता है डॉक्टर पर भागते हो और ये सारे दर्दों का निदान है इसमें अब पैसा एक नहीं लगता है लेकिन फिर भी जाना नहीं चाहते हो कैसे कहूं कि कितने हद भाग हो कि अमृत का कुंड खुला है और पीना नहीं चाहते हो कहा तू बतागर इसे खरीदना है इसे पाना है तो पहले अपने विचारों से संपूर्णता से सर्वस्वता से पहले इस पे बिक जाओ तो इसे खरीद लो थोड़े से कम पे भी ये बिकता नहीं है और तब श्री राधे उन्हें समझाती है कि वो जो परम ब्रह्म है जिन्हें दीर्गुण और सगुण गाते हैं संत मनीषी जन वो हमारे भाव का रूप है कहा ना हरि व्यापक सर्वत्र समाना और भाव से प्रकट होनी भगवाना कहा इस बाल रूप मूर्ति में तुम उस परम ब्रह्म का भाव ले आओ तुम्हें मिल जाएगा लेकिन भाव तब तक नहीं मिलते उपलब्धि भाव से तब तक प्राप्त नहीं होती है जब तक मनसा वाचा कर्मणा सर्वस्वता से संपूर्णता से हम उस भाव को अर्पित नहीं होते हैं जरा सा रह गया तो मिट गया जानो तो कहा कि इसकी हो जाओ? कहा कि हम लोग तो गंवा हैं गोपियों ने कहा हम तो पढ़े लिखी नहीं है हम तो विद्वान नहीं है हमने तो शास्त्री नहीं देखा है हम तो कभी बनारस पढ़ने भी नहीं गए हैं हम तो हमें तो विद्वानों की बात भी इरादे समझ में नहीं आती है पता कैसे होगा कहा इसके मनोहारी रूप को देखो और आज अपने अंतर्मन से कहो कि मेरे अंतर का देवता मेरा परम ब्रम यही है इस बोल छवि को अपने में बसा लो और आज से अपने आप को इसको अर्पित कर दो कि अब इसके निमित्त होके जिये घर है तो इसका परिवार है तो इसका सब कुछ इसका और ये मेरे मन का और मेरी आत्मा का स्वामी है अभ्यास करो तो गोपियां कहती हैं, तू समझाएगी तो हमारी तो समझ में आ जाएगा और उस दिन सारा गांव दिखा नंद दिखे यशोदा दिखे और कन्हियां खरीद लिए गए हाँ खरीद लिया और हम हैं कि हम उसे खरीद नहीं पाते हैं क्यों क्योंकि हम बिक जो नहीं पाते हैं सुबह से शाम तक ये मेरा है इसी में सास बहू हो रही है देवरानी जेठानी हो रही है बाप बेटा हो रहे हैं भाई भाई हो रहे हैं अरे कौन बिगेगा तुम्हें कैसे पाओगे उसे और जो उसमें बिक जाए उसकी मस्ती पाए सिकंदर लौट रहा था तो वो फकीर के सामने जाके खड़ा हो गया सुना यह बहुत बड़ा फकीर है कहने लगा दुनिया का मालिक तेरे सामने खड़ा है फकीर मांग क्या मांग था तो उसने कहा अरे भाई सुबह का वक्त है कहां बीच में आके खड़ा हो गया किनारे हट जरा धूप आने दे उसने कहा मैं तो तुझसे पूछ रहा हूं कुछ मांगेगा क्या बोला क्या मांगूंगा उसकी मौज बह रही है आ रही है और जब उसकी मौज आ जाती है हर हाल में हर जगह बड़ी मौज से जिंदगी बिताई जा सकती है और उसकी मौज नहीं आती है तो करोड़पति भी रात भर तड़पता है गधा शाम को बोझा उतार देता है तुम तो दिन रात ला रहते हो कैसे कहूँ कि, कि गधों के भी गधे बन जाते हो तो, तो नहीं कह रहा तो जो उसकी मौज में जीना चाहते हैं वो उनकी मौज बन जाता है जो आसक्तियों में जीना चाहते हैं उनके लिए वो चिंता जरूर बन जाता है कैसे बजोगे राम को पुरुष पूछ, पूछ लो अपने आप से तो कहा अभ्यास करो गोपियां अभ्यास करने लगी हैं दही भी लो रही हैं और फिर मटकी छोड़ करके डोरी फेंक के गई बोले क्या बोले ध्यान में नहीं आ रहा है जरा देखे हूँ फिर से देखे नंद जा रही है और झांक करके उसकी झांकी कर रही है आ, जांकी जांकी है ना जन्माष्टमी की झांकियां करते हैं ना वो भी झांकी कर रही है झांक के देख रही है ऐसी आंखें हैं ऐसी नाक है ऐसी होठ है, है फिर आकर के दही पिला झाड़ू लगा रही है मन में वो बसा है गा रही है नाच भी रही झाड़ू लगा रही है क्या क्या कर रही है कुछ नहीं उसका आंगन बोल रही हो मेरा कन्हैया है ना उसका तुम कह जानो उस भाव का मूल्य क्या है तुम तो सुबह से शाम तक मेरी नहीं आई फैलाने नहीं आई मैं क्यों करूं वो बड़े घर की बेटी है अगर एक घर में चार बहुएं हो तो तू फान खड़ा कर देती हो तुम कह जानो वो भाव क्या है कंगालों के पास भाव नहीं हुआ करते ये बहुत बड़े धनी की बात है जो मन का धनी हो जो गोविंद का हो सब कुछ उसका है जब सब कुछ उसका हो जाता है सारे भाव वहीं जाकर रुक जाते हैं तो हर जगह उसकी बांसुनी का मधुर नाद, उसकी स्वर लहरी वन वाई जाती है संतस्वी और योगी जन सन्यासी इस भाव को ही जिया करते हैं जैसे निभेगी निभ जाएगी उसकी माध उसकी मौज बन कर जीना है और मौज ही में तो जाना है और जब पता है कि साथ कुछ जाना नहीं तो मौज क्यों गंवानी मौज में रहना है अब जब वो मौज नहीं बने तो गांजा सुल्फा शुरू करती है भाव मिला नहीं बेभाव हो गए <laughs> तबाही का रास्ता ले लिया हाँ। क्योंकि जब भी मेरे ध्यान में उसके रूप की मौज आएगी मैं कहा हूंगा ब्रह्मरंद्र में और वहीं तो मुझे सदा रहना है क्योंकि वही तो देवयान है देवयान से जाऊंगा या पित्रयान से जाऊंगा बोलो किस यान से जाएंगे आप आशक्ति होगी तो पेड़ों की लकड़ी जिससे शरीर बनाए जिनके अन्न से वो यान बनेगी चिता बनेगी और ब्रह्मरंद्र में टिके रहोगे तो देवयान से जाओगे और कोई पुष्पक विमान नहीं आता कि खिड़की से बाहर झांक रहे हो कि बड़े मालाएं फेरी है भजन गाए अभी पुष्पक विमान आता होगा वो तो आया है उसी के साथ तुम आए हो और उसी के साथ तुमको जाना है नहीं जा पाओगे तो बांस मार करके निकालूंगा चिता पर तुम्हारी सर को खोल के मैं मसी तुम्हारी है उसके सामने झूठ कपट और नाटक नहीं चलते और जो स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं उनकी ईश्वर छूट ही जाया करते हैं हमें अपने स्वभाव बदलने होंगे अब अभ्यास कर रही जो संत ऋषि मनीषी जन बड़े वेद वेदांगी जिस रहस्य को पाते हैं गांव की पूर गंवार गोपियों को राजा ने सहज ही दिला दिया है और हमने उम्र भर सत्संग किए हैं और फिर भी नहीं पाया है पूछो अपने से सबके मन में गोविंद भी राजते हैं राजा ने कहा कौशल्या ने कहा मेरे तो आराध्य है लेकिन मेरे बेटे भी तो है कहा उसको जिस भाव में भजो तुम्हारी मर्जी है लेकिन भाव को जाने मत देना नहीं वो चला जाएगा सब भज रहे हैं उसे अपने अपने भाव में और कहा है वो कहा स्वरूप को भीतर लाना है और यही जीना है उसके साथ बाहर नहीं बाहर तो उसके नाम की सेवा है भीतर वो है उसके साथ जीना है ये नहीं कि आप मर्यादाहीनताओं में चले जाओ हाँ के सड़कों पे नाच रहे हैं नाटक हो रहा ऐसा नहीं कहा उसने राधा ने ऐसा नहीं पढ़ाया भूख के जीना है उसी में बस के जीना है उसी के रस में रस के जीना है उसकी मां की जीने फिर जो समर्थ होगी उसके बाघ की सेवा करेंगे फल वो जाने आपने देखा ना माली होता है ना बाग में क्या करता है पेड़ों की सेवा करता है आपका बहुत बड़ा बाग है आपने कई माली रखे हैं एक उदाहरण दे रहा हूं बहुत सारे माली है मां रखे हैं आपने माली कहे कि पेड़ रे पेड़ मैंने तेरी इतनी सेवा करी तेरे को इतनी खाद चढ़ाया पानी लगाया और तेरे सब जो मैं सेवा करता रहा ला एक पचास फल दे दे मेरे को और ऐसा कह के अगर माली फल तोड़ दे तो माली क्या क्या रहेगा चोर है ये पापी है ये नहीं अरे मालिक चाहे 200 फल दे लेकिन माली अपने से तोड़े तो क्या है चोर है और ये जगत एक बाग है नारायण का वो मालिक है हम माली हैं हम अपने मन से फल तोड़ें तो हम ईमानदार हैं नहीं चोर हैं इसीलिए हम साधु संन्यासी इच्छा नहीं करते न चेला न चंदा न धंदा बस गोविंदा जहां रखेगा वहीं रहेंगे उसकी मौज में रहेंगे क्योंकि ये मौज गई तो जन्म व्यर्थ है वो जाने मठ मठाधीशों को मेरे से क्या मतलब मैं तो माली हूं मुझे तो सेवा करनी तनखा तो मालिक देता है पेड़ थोड़े ना सी बात लेकिन मैं गुरुजन समझ पाते हैं तो चेधी बेचारे कैसे सुन पाएंगे मेरी बात वो तो बैकुंठ पहुंचेंगे आपको भी संग ले जाएंगे मेरे को लगता अरे कुंठाओं से रहित जिया जो बैकुंठ गया वो वही कुंठ विगत हो गया कुंठाओं से जो अभी गोविंद का हो गया वो यकीनन वैकुंठ गया और जो कुंठाओं के साथ जिया है उसे बैकुंठ की कल्पना छोड़ देनी चाहिए मोटी सी बात नहीं समझ पाते उल्टे सीधे रास्तों पर चल देते हैं स्वर्ग और नर्क भी तुम्हारे में बसता है तुम उसमें बसते हो स्व माने आत्मा अर्घ माने सीमा अर्घला कुंडी वो कहते हैं ना जो बांध देती है तो कहा आत्मा में बंध गया जो स्वामे में अर्घ माने बन गया जो स्वर्ग गया वो स्वर्ग जिया और स्वर्ग गया और न माने नहीं अर्ग माने सूर्य जो आत्मा सूर्य से कट गया जो नर्क जिया वो और नर्क गया वो आप सोचो कि आपको कैसी चीजा है तो राधा जी सबकी शंकाओं का समाधान करती हैं वो नंद जी की भी गुरु हैं गोविंद उनके आराध्य हैं और गोविंद की भी कन्हैया की भी एक तरह से वो गुरु ही हैं बस उनको सजा करके और सबको कहती है झांकी करो इनकी झांकी करो इन्हें मन में बसा लो तुम्हें कहीं जंगलों में जाके तपने की जरूरत नहीं है इन्हें अपने में तपा लो स्वर्ण को अपने इनमें तपा दो तुम्हें बैकुंठ मिल जाएगा वैकुंठ नाथ है और हम हैं विषय नाथ को चाहते हैं क्रोधनाथ को चाहते हैं ईर्षा दु छिद्रन विषण नाथ को चाहते हैं भेदभाव नाथ को चाहते हैं मेरा तेरा नाथ को चाहते हैं नहीं चाहते हैं तो वैकुंठ नाथ को ही नहीं चाहते और स्वामी जी हम पूजा कैसे करें ये भी पूछने चले जाते अजीब बात है वो सबको बता रही है अब सब कर रहे हैं भगवान को अब क्या है क्या वो सबकी उपेक्षा हो रही है हा पति यहां